देवी भागवत तीसरा स्क है पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी उस समय पिता के वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी उसने सोचा अवश्य ही नीच युधाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा क्योंकि वह बड़ा ही पापी है क्या करूं कहां जाऊँ पिताजी युद्ध में काम आ गए पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है लोभ में असीम पाप भरा हुआ है उस नीच लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया उससे अविष्ट अनिष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता लोभी प्राणी पिता माता भाई गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता लोभो तीव न पापीष्टन कौ न वशीकृत किं न कुया तदाविष्ट पापम पार्थिव सत्तम पितर भ्रात्रिन भ्रातृन्गुन स्वजन बांधवान् हन्ति लोभ समाविष्टो जनो नात्र लोभ लोभवश मानो भोजन खा लेता है जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है धर्म को तो वह के लिए त्याग देता है इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा जिसके अवलम्बन पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं यदि पापी युधाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके मेरी सौ जो लीलावती है वह भी सदा से बैर ठाने रहती है वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी जब युद्धाजीत वहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूस देगा सुना जाता है इस डाह को लेकर ही इंद्र ने भी दिति के गर्भस्थ बालक को सात टुकड़ों में काट डाला था इसके बाद फिर सातों के साथ साथ भाग किए थे उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था वे ही उनचास पवन अब भी दुलोक में विराजमान है मैंने यह भी सुना है कि पूर्वकाल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था उस समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ तब भी उस बालक के देह में विष सटा था इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ राजा दशरथ के जीते जी जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकई ने इस सोतिया डाह के कारण ही वनभेद दिया था बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन है अब उन्हें निश्चित ही युद्धाजीत के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा मेरा भाई वैसा सूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके अहोद दैव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है अतः अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए